बंदे गुरु पद भक्त श्री वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्री प्रभु वंदेता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे नंद नंद नंद राधि का चरणोद गोपीजन बनम बिंदव हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जावलिंग तो ही आत्मा तावत कर्मो तवत्कर्म निबंधन जवद्लिंग आत्मा वत कर्मो निबंधनम सिसिलो सिलो वक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गुरुस्वामी पोपा जी ने बताएं हरिनाम संकीर्तन करते करते अगर हमारा ये शरीर शांत हो जाए इसी में हमारा ये मनुष्य शरीर धारण करने का सार्थकता माना जाता है सिलो सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज जी ने एक सुंदर प्रश्न किए जब महाराज ये जो जगत में सब जितने सारे जीव आते हैं उनमें से मानुष्य शरीर धारण करने वाले जो हैं वो ज्यादातर दुनियादारी का चीज में फंसे हुए हैं उन लोगों का अंदर में सारे कामना वासना है इनसे तो छुटकारा उसका मिलना बहुत मुश्किल है भागवत का सप्तम स्कंद से हमने पहला श्लोक बताया ये जो शुरू किया जावत लिंगनो ही आत्मा तावत कर्मो निबंधनम किसी भी हालत से अनंत काल तुम्हारा छुटकारा नहीं है तुम्हारा जो हथकरी ऐसे लगे हुए है इसको किसी भी हालत से आप छुड़ा नहीं सकोगे भक्त विनोद ठाकुर जी ने सुंदर कीर्तन किया कीर्तन में लिखा है को शायद मालूम लिंग भंग हय अनायासी तो तब, तब स्वल्प स्फूर्ति पाए उग्रताप दीर्घ जाए लिंगो देहो लिंगो भंग हाय अनायासी ये लिंगो देहो जो बोला गया ये जो शरीर धारण करके रखे हैं इसको बोलता है ग्रॉस बॉडी मेटेरियल बॉडी खेती ऑफ तेज मरुदम पांच तीजों से बनाया गया इसका खत्म होने का बाद भी तुम्हारा जो बंधन है छूटने वाला नहीं है क्यों इस शरीर का अंदर में एक तो सटल बॉडी है सटल बॉडी में सूक्ष्म शरीर ये सूक्ष्म शरीर जो है ये सूक्ष्म शरीर के साथ तुम्हारा जितने कामना वासना संस्कार जिसको बोलते हो यह संस्कार उस सूक्ष्म शरीर के साथ ओरिएंटेड। जब ये शरीर छूट जाए और लिंगो शरीर को पकड़ते हुए जितने शरीर आपका पूर्व पहले का संस्कार है लेके दूसरा एक शरीर में प्रवेश करे समझा समझी दूसरे एक शरीर में जाके फिर जन्म ग्रहण करके जैसा कर्मफल उसको भोगने के लिए स्थूल शरीर का जरूरत है ऋषभ जी भी सुंदर बताया ये सब लंबा चौड़ा चर्चा करने का जगह नहीं है मन पे चर्चा किया जाएगा वहां बताया गया जब तक ये लिंगो शरीर आपका साथ रहे लिंगो शरीर का रैप्चर मतलब लिंगो शरीर को भंग करके शुद्ध होके जब तक नहीं जाओगे तब तक ठाकुर जी का पास पहुंचना संभव नहीं ये चौदह भुवन जो है नीचे सात ऊपर सात भूर भुव स्व महो जनो तपो सत्य स्वलोक से शुरू करके नीचे चेटी तक भगवान श्री कृष्ण ने गीता ने बताए आप ब्रह्म भुवन आलो का पुनरावर्तिना अर्जुन साइक्लिक ऑर्डर आप ब्रह्म भुवनालो का ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सब साइक्लिक ऑर्डर में मौत और जन्म मौत और जन्म इसका चक्कर में फंसे हुए है साधु तो वो है जिसका दर्शन जिसके कथा जिसके आचरण आपका दिल में प्रभाव फैलेगा और आप हरिनाम संकीर्तन करते करते कथा सुनते सुनते अनायास आपका लिंग शरीर भंग करके अपराकित जगत में पहुंच सकते हो ये नियम है ये जो सुखदेव गोस्वामी जी को प्रलात ये तुम्हारा परीक्षित महाराज के प्रश्न किए अक्सर देखा जाता है कामना वासना वाले आदमी सब देव देवियों का आराधना करते हैं कभी दुर्गा देवी का कभी गणेश जी का कोई शंकर जी का सब आराधना करते करते इनके सामने अपना जो कामना वासना का टोकरी रख देते प्रभु तो हमको ये चाहिए और परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए ये लोगों को भोले बाबा का अर्चन करे देवी मैया का अर्चन करे बहुत ढेर सारे वैभव और जो कामना वासना है पूर्ति भी हो जाते लेकिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु का आराधना करने वाले जगत में बहुत कम है जगतवासी बहुत अकलमंदी है इन लोगों का बुद्धि नहीं है इसलिए ये लोग जानते नहीं विष्णु परतत्व है हरि सुखदेव गोस्वामी जी ने सुंदर उत्तर दिए परीक्षित महाराज को बढ़िया प्रश्न किया आपने कोई विष्णु भजन कृष्ण भजन नहीं करना चाहते जगतवासी सब देव देवियों का भजन करते हुए अपना कामना वासना को पूर्ति फिर फांसी का फंदा फिर जन्म फिर मरन पुनरअपि जननम पुनरअपि मरनम शंकराचार्य ने बताया तो सुखदेव को जी उत्तर दिए साक्षात पुरुषो परे प्रेर कौन है परीक्षित महाराज को कहते हैं परा। तुम क्या सोचे हो हरी क्या ही जगत का वस्तु है बाजार में ढूंढोगे गुनातीत वस्तु का भजन करना आसान बात नहीं है पहला श्लोक सत्यंधर से बताया था अभी थोड़ा देर पहले जावत लिंगन ही आत्मा तावत कर्मो निबंधन जब आपका ये प्रकृति का गुणों से संबंध नहीं छूटता तब कब तब तक आपका जन्म मरण का जो चक्कर है छोटना संभव नहीं और सुखदेप गोस्वामी जी बताए हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति पर उपदुष्टा तंग भजनो निर्गुणो भवे सुखदेप गोस्वामी जी ने उत्तर दिए परीक्षित महाराज को हरि ये जगत का कोई वस्तु नहीं है जो वस्तु का साथ आपका कोई परिचय नहीं हुआ है जो वस्तु का कीमत आप जानते नहीं हो उस वस्तु को मांगने के लिए आपका अंदर में कभी भी इच्छा पैदा नहीं होता यू नो द वैल्यू ऑफ ए डायमंड हीरे का कीमत आप जानते हो इसलिए कि आप जानते हुए मेटेरियल जगत में हीरे कितना कीमत है कितना वैल्युएशन है वो रखने से घर का रौनक भी भरेगा और बहुत सुंदर है लेकिन जो वस्तु का साथ आपका कभी परिचय नहीं हुआ है वो वस्तु आप कैसे मांगोगे वस्तु तो तब मांगा जाता है जिसका वैल्यूएशन आप जानोगे उसका यूटिलिटी आप जानोगे तब आप वस्तु का पीछे धागोगे दुनिया का आदमी देखो सब भागते हैं कामनी कांचन प्रतिष्ठा लाभ सब सबका पीछे काटा पीटी लड़ाई लगे हुए है ये जगत में शांति नहीं है आप अगर सोचोगे कि मेरा शांति तो है मेरा शांति तो है जो शांति आपका सामने है बोल के महसूस होता है अब ये सोच लो मैया कितना देर तक ये शांति रहेगा फिर इसके बाद आपका क्या मिलने वाला क्या प्रॉपर्टी आपका है जो आप लेके जाओगे इसलिए जब भी आपका साथ हमारा देखा हुआ हम बार बार आपका सामने प्रार्थना किया मैया कब किपा करोगी कब किपा करोगी ऐसा प्रार्थना किया ये किपा करने का मतलब क्या था मतलब ये था हमने जहां आया वहां अगर अमंगल हुआ उसका अगर बंधन छूटा नहीं तो मेरा गुरुजी का बदनामी हो जाएगा मेरा गुरुजी का बदनामी हो जाएगा दुबारा हमको जाना नहीं है। किसी भी हालत से ठाकुर जी का बड़ा किपा हुआ आपका ऊपर जिस घर में अमित जी जैसा भक्त का आगमन हुआ बड़ा आनंद की बात है जिसका घर में अमित जी जैसा भक्त है इनके खाते सारे वैष्णव लोग आपको दर्शन करने आपके इधर आ जाते हैं, अमित जी का उधर उस घर में स्वाभाविक मंगल तो रहेगा लेकिन जो वास्तव मंगल ये हमारा दिल से इच्छा है आपको वास्तव मंगल हो जाए जो मंगल में अब डूबे हो वो ये गणेश जी भी दे सकता है शिव जी भी दे सकता है इट्स नॉट ए मैटर लेकिन जो मंगल का भावना हमारा अंदर में है आपका लिए वो मंगल आपको मिल जाए तो हमारा इधर आना सार्थक हो जाएगा ज्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे शाम का टाइम आप समय हो तो चाचा करने का टाइम मिलेगा अभी महाराज थो जी थोड़ा बताएगा पिताजी और आप भी बहुत बार गए जब मेरा जलंधर मठ में राधाबाग में कथा चलते रहे गए आप जो भी है बांछा कल्पोतर उसे कृपासीन पतितान्द पावन भो कृष्ण